गीता तत्व चिंतन गीता का प्रयोजन गीता का वास्तविक प्रयोजन मोहनाश यह सब तो ठीक है पर गीता का वास्तविक प्रयोजन क्या है यह प्रश्न हमारे सामने बारंबार आकर खड़ा हो जाता है मान लिया कि ज्ञान योग या भक्ति योग या कर्म योग के सहारे आत्म साक्षात्कार या भगवान को पाने की बात गीता में लिखी है पर किस विशेष उद्देश्य से गीता का गायन हुआ है इसको समझने की आकांक्षा मनुष्य करता है और यह बात गीता की भूमिका को देखकर स्पष्ट हो जाती है अर्जुन युद्ध के लिए तैयार होकर आया था उसने कौरवों की सेना को देखने की इच्छा की और इस हेतु तो श्री कृष्ण से रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर रखने के लिए कहा जो ही अर्जुन कौरवों की सेना को देखता है त्यों ही उसे जाने क्या हो जाता है और वह कहता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। कौरवों की सेना को देखकर कहता है दृष्टवेम स्वजनम कृष्ण हे कृष्ण अपने इन स्वजनों को देखकर मेरे अंग शिथिल होते जा रहे हैं यहाँ पर स्वजन शब्द अत्यंत मनोवैज्ञानिक है अर्जुन मानो कौरवों को नहीं देखता बल्कि उनके बदले अपने रिश्तेदारों को देखता है और इसीलिए वह इस ममत्व से उपजे मोह का शिकार हो जाता है इस मोह के कारण वह उल्टी सुल्टी बातें करने लगता है एक ओर तो वह कौरवों को आताताई कहता है और दूसरी ओर कहता है कि इन आताताईयों को मारकर हमें पाप ही हाथ लगेगा यह मानो अर्जुन नहीं उसका मोह मोह बोल रहा है ज़रा सोचिए तो यह गांधीधारी अर्जुन की कैसी दुर्दशा है इस परीक्षा की घड़ी में उसके भीतर के दबे संस्कार अचानक उस पर धावा बोल देते हैं और वह मायूस हो जाता है उसकी आँखों में अंधेरा छा जाता है और उसका कर्तव्य और कर्तव्य बोध लुप्त हो जाता है हम पर भी ऐसे प्रसंगों में ऐसी ही बीता करती है तब हमारा भी मन मोह और प्रमाद से घिर जाता है बुद्धि सम्मोहित हो जाती है और दिशाएँ हमारे लिए घटा अंधकार से भर जाती है हम अत्यंत व्याकुल हो जाते हैं यही मोह की अवस्था है यह मोह सब कुछ भुला देता है अर्जुन इसी व्यामोह से आक्रांत हुआ था और भगवान कृष्ण गीता के माध्यम से इसी मोह को दूर करने का प्रयास करते हैं तभी तो उन्होंने अंत में अर्जुन से पूछा कश्चिदेत छ्रुतम पार्थ त्वय काग्रे नेत कश्चित अज्ञान सम्मो प्रनस्ते से धनंजय हे पार्थ क्या तूने मेरी बात एकाग्र चित्त से सुनी हे धनंजय क्या तेरा अज्ञान से उत्पन्न हुआ मोह नष्ट हुआ अर्जुन इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहता है नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादान मयाच्युत स्थितोस्मी गत संदेह करष्य वचनम तब हे अच्युत आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हुआ है और मुझे स्मृति प्राप्त हुई है अब मैं संशय रहित हो गया हूँ और मेरी बुद्धि स्थिर हो गई है मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि अर्जुन का मोह नष्ट हुआ है मोह के दूर होने से अर्जुन को स्मृति प्राप्त हुई है इसका तात्पर्य यह है कि मोह जब चित्त में घुसता है तब सर्वप्रथम हमारी स्मृति को ढक लेता है हम भले और बुरे उचित और अनुचित कर्तव्य और अकर्तव्य का भेद भूल जाते हैं अतः जीवन के द्वंद्वों के शिकार होते हैं श्री भगवान गीता के माध्यम से इस मोह को ही दूर करना चाहते हैं ताकि अर्जुन अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाए और जान ले कि उसका कर्तव्य क्या है तो हम कह रहे थे कि मोह का निरसन ही गीता का प्रयोजन है कर्मयोग भक्ति योग ज्ञान योग आदि की बातें भी गीता में है पर इन सब योगों की सार्थकता भी मोह के दूर करने में ही है मोहनाश गीता का मूल स्वर है जैसे सहनाई के वादन में एक मूल स्वर बचता है और उस मूल स्वर को आश्रित करके भिन्न भिन्न प्रकार की स्वर लहरियां उत्पन्न की जाती है उसी प्रकार मोहनाश रूपी मूल स्वर को आश्रित करके विभिन्न योगों की चर्चा गीता में की गई है हमने पहले कहा कि मोहनाश से हमारी स्मृति लौट आती है और हम संशय रहित होकर निरुद्विग्न हो जाते हैं हमारा मन शांत हो जाता है मानव इस शांति की ही तो अथक खोज कर रहा है उसकी समस्त क्रियाओं के पीछे इसी शांति का अनुशीलन है मनुष्य शांति पाने की कामना करता हुआ ही अर्थोपार्जन करता है परिवार का विस्तार करता है पूजा पाठ और अध्ययन अध्या, स्वाध्याय करता है पर खेद है कि शांति उससे दूर ही रहती है और मनुष्य भ्रमित हो जाता है कुछ सोच नहीं पाता कि क्या करने से उसे शांति मिलेगी वह विचार करता है कि संभवतः परिस्थितियों में परिवर्तन हो जाने से उसे सुख मिलेगा स्थान के बदल जाने से उसे शांति मिलेगी ठीक यही दशा अर्जुन की हुई थी वह सोचता है कि युद्ध एक घोर कर्म है वह विचार करता है कि इस युद्ध को छोड़कर जंगल चले जाने से उसे शांति मिलेगी इसलिए वह श्री कृष्ण के सम्मुख वैराग्य और ज्ञान की बातें करता है साथ ही तर्क द्वारा अपने कथन के पुष्टि भी करता है कहता है कि युद्ध से कुल का नाश होगा कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाएंगे और धर्म का नाश होने पर समस्त कुल को पाप दबोच लेगा पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाएंगी और हे वाष्णे स्त्रियों के दूषित होने पर वर्ण संकर उत्पन्न हो जाएगा वर्ण शंकर तो कुलघातियों को और कुल को नरक में ही ले जाने वाला साबित होगा तब तो पिंड और तर्पण आदि की क्रियाएं लुप्त हो जाएंगी और फलस्वरूप इनके पितर लोग भी गिर जाएंगे